के पंक, की एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि मैं आश्मी हजारी का आपको सुनाने जा रही हूँ एक बाल कविता जिसका नाम है चूहे की दिल्ली यात्रा चूहे ने यह कहा कि चूया छाता और छड़ी दो लाया था जो बड़े सेठ के घर से, वह पगड़ी दो मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना खबरदार तुम लोग कभी बिल के बाहर मत आ जाना दिल्ली एक बड़ी पाजी है रहती घात लगाए ना जाने कब किसे दबोचे किसको चटकर जाए सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किली आजादी का जश्न देखने मैं जा रहा हूँ दिल्ली दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना लाल किले पर खूब तिरंगा ठंडे का लहराना अब ना रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना पहले जहां लॉर्ड साहब थे राष्ट्रपति है अपना घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से गांधी युग में कौन उड़ाए चूहो की अब खिल्ली आज़ादी का जश्न देखने मैं जा रहा हूँ दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर दिन दिन